मां की बातें सरयू बाला देवी मई 1918 वैशाख के महीने में मां जयराम बाटी से लौटी हैं मलेरिया बुखार से उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है उनके थोड़ा स्वस्थ हो जाने पर ही मिलने जाना उचित समझकर और उनकी अस्वस्थता के कारण तब भी दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा रही है सुनकर इतने दिन उन्हें देखने नहीं गई थी परंतु महिलाओं के आने से कोई आपत्ति नहीं है आज इस आशय का पत्र पाकर मैं गई और देखा कि माँ बगल के कमरे में लेटी हुई है उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था मुझे देखते ही वे बोली आओ बेटी इतने दिनों बाद आई हो मैं हाँ माँ पहले ही आती परंतु सुना कि अब भी आपकी अस्वस्थता के कारण आपके भक्त संतान सबका आवाज़ रूप से आना पसंद नहीं करते इसलिए मैं इतने दिन नहीं आई आपके लिए हमारे प्राण छटपटाते रहते हैं और आप इतने दिन अपने पित्रालय जाकर हमें बिल्कुल ही भूल गई थी सो आपके तो सर्वत्र ही पुत्र पुत्रियां हैं कोई अभाव नहीं है माँ ने हंसकर कहा नहीं नहीं तुम में से किसी को भी मैं भूली नहीं थी सबकी याद आई थी मैं आपकी अस्वस्थता की बात सुनकर हम लोग तो भय से ही मर जाते हैं न जाने कैसी है माँ पहले से काफ़ी ठीक हूँ बेटी देखो ना हाथ पाँव से कैसे छाल उतरती जा रही है मैंने पाँव में हाथ लगाकर देखा कि सचमुच वैसी ही बात थी एक वस्त्र ले गई थी देते ही माँ ने कहा अच्छा कपड़ा लाई हो बेटी इस बार कपड़े कम भी है पूजा के समय इस बार यहाँ नहीं थी बहू उस दिन आई थी ये सब अच्छी तरह है ना? फिर श्रीमान शोक हरण के बारे में पूछते हुए वही बोली उसका इस समय किस प्रकार चल रहा है इस समय काम काज नौकरी कुछ भी तो नहीं है कैसा मुआ युद्ध लगा है न जाने कब थमेगा तो लोग खाने पहनने को पाकर बचेंगे यह युद्ध आरंभ ही क्यों हुआ बोलो तो बेटी मैंने समाचार पत्रों में जो कुछ पढ़ा था वही थोड़ा बहुत बताने लगी ज़्यादा बातें करने पर कहीं उनकी बीमारी बढ़ न जाए यही सोचकर आज मैंने थोड़ी देर रहने के बाद ही विदा ली